Sarogi, sab mil. नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सूरत से विशेष रूप से ये बच्चे जुड़ रहे हैं जो सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका ऑडिशन हम लोग सेकेंड राउंड में ले रहे हैं तो सभी को मेरी और से रेडियो मधुबन की पूरे टीम की ओर से सूरत निवासी जो खास इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के हिस्सा बने हैं उन सभी के लिए हिरो शुभकामनाएं और हमारा आज का सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है और देव शर्मा हमारे साथ है देव शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड में आप आए हैं तो कैसा फील कर रहा है uh, संगीता uh, uh, जी का आभारी हूँ उन्होंने मुझे में के लिए, गाने के लिए मुझे चुना है और uh, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है की मैं आज आप सबके सामने ये गाना पेश करने जा रहा हूँ सर स्वागत है थीम के अनुसार आप परफॉर्म कीजिए स्वागत है आप. जी थैंक यू इस बार मैं फिल्म स्वदेश का आ, गाना लेकर आया हूं जो शाहरुख खान पर फिल्माया गया है इसके बोल आ, जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं आवाज उदित नारायण जी की है और संगीत जो है वो ए आर रहमान का है ये तीन हमारा मोटिवेशनल का होने की वजह से इसमें जो मोटिवेशनल आ, तो थीम है वो ये है कि हम एकजुट होकर किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है जैसे इस गाने में कहा गया है कि भाई अगर इंद्र धनुष के रंग साथ नहीं होते तो इंद्र धनुष कुछ भी नहीं होता उसकी अच्छाई नहीं होती तो ये इस गाने के द्वारा संदेश में देना चाहता हूं सर, सर? तो मैं शुरू करूं सर। जी जी इसमें जो संदेश है वो मुखड़े में नहीं है अंतरे से है तो मैं ये गाना अंतरे से शुरू करूंगा सर जी स्वागत है तुमने देखी है दनक तो बोल रंग कितने सात रंग के ने को फिर भी संग कितने है समझो सबसे सब पहले तो रंगों रंगोते अकेले तो इंद्र धनुष्य बनता ही नहीं अन्याय से लड़ने को वोने को होगी कोई जनता ही नहीं फिर मैं कहना निर्बल है क्यों हारा हारा तारा ये तारा, वो तारा हर तारा ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा वो सब सा तुम्हें जो है रात तो जगमगाया आसमन सारा जगमग तारे तो तारे बोतारे सोतारे जगमग तारे हर तारा है शरारा हे हे हे okay, देव शर्मा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है देशभक्ति का मोटिवेशनल तो चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर यू थैंक यू वेरी मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो मैं रवि जैन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति सब कुछ भगवान नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं सूरत से ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे साथ में अमीन असलम आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड में जो थीम दिया गया है आपको उस अनुसार आप परफॉर्म कीजिए जी सर ढूंढला जाए नजर झुका झुक जाए सर जा वही मिलता है रब का तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है निशा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू ना जाने पास है खुदा खुद पे डाल तू नजर हालातों से हार कर कहा चला रे हाथों की लकीर को तोड़ता मर उड़ता है हास रे। तो खुद तेरे खाबों के रंग में तू अपने जहा को भी रंग दे कि चलता हूं मैं तेरे संग में हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा फिर पाएगा दर मेरा उस दर पे फिर होगी नई सुबह तू न जाने आस पास है खुदा ओके थैंक यू अमीन असलम बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आप, आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच थैंक यू सर सब नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबा नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल कंपटीशन का सेकेंड राउंड का ऑडिशन होने जा रहा है सूरत से हमारे साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमने ओपन राउंड में इन सभी को सुना अब सेकेंड राउंड में देखते हैं कौन आगे बढ़ते हैं तो हेतल हमारे साथ हैतल सोलंकी आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा फील कर रहे हैं आप अभी बेटर है ओके okay, okay, कौन सा गाना तैयार किया आपने जिंदगी हर कदम एक नई जंग है Okay take <laughs> कर सामना जहान का हौ सिलान कर सामना जहान का वो बदल रहा है देख रंग आसमान का रंग आसमान का ये सीखो रंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है रोज कहा सूरज चांद सितारों को आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियाारों को आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को गम नहीं जब दिल में ये उमंग है जिंदगी हर कदम जिंदगी कदम सोलंकी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल सॉन्ग आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करे ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड थैंक यू प्रभु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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सूरत का ग्रुप हमारे साथ है और अभी हमारे बीच में रिदेश चौधरी है रिदेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और कैसा फील कर रहे हैं और कैसी तैयारी आपने की है थोड़ा सा बताइए सर बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मैं सबसे पहले आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमें ये संगीत सीखने वालों को स्पेशली ये सिंगिंग का मौका दिया है ये कॉम्पिटिशन आयोजन करके तो मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा और तैयारी मैंने अपना बेस्ट दिया हुआ है फिर देखते आगे चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह से तैयारी किया है और मैं चाहूँगा की आप अपना बेस्ट दे हाँ ये रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है हाँ यही रास्ता है तूने पहचाना है हाँ यही सपना है तेरा तू नहीं पहचाना है तुझे अब ये खाना है रोके तो आ दिया या जमीन और आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है हर हाल में पाना है मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो कोई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 हर हर हाल में पाना है। हर हाल में में पाना पाना है है थैंक यू वेरी मच ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो चलिए रिदेश हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच हैव हैपी नाइस डे थैंक यू वेरी मच रुक rabu कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पर तरंग है और सेकेंड राउंड का ऑडिशन दे रहा है तो तरुण आपको कैसा लग रहा है सेकेंड राउंड में क्वालिफाई होकर एंड किस तरह की आपने तैयारी की है उसके बारे में बताइए की जो थीम है उसके लिए प्रिपरेशन की है तो लेट्स सी कैसा पसंद लोग कैसे पसंद आता है देखते। ओके। okay, स्वागत है है आपका एंड स्टार्ट कीजिए आप अपना थीम के अनुसार। मेरा सॉन्ग रुक जाना नहीं तू कहीं हार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। काटो पे चल के मिलेंगे साये बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ, राही, ओ, राही, ओ राही। साथी नकारिवा है ये तेरा इंतहा है यू ही चला चल दिल के सहारे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 काटो पे चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही राही राही राही राही ओ राही राही राही थैंक यू ओके तरुण ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का राउंड आप सुन रहे हैं। नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हे व पढ़वे थे पहलू मरून और तो जीरे के व पढ़वे थे पहलू मरून और तो जीरे मैने बीजे तणू उपवास हिम्मत आशा पूरा गरबे रमो जी रे नमस्कार तो आप आप सुन रहे 19, आप सुन रहे रहे हैं रेडियो एफएम पर सेकंड राउंड का तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन अभी रवीना परमार हमारे बीच में है रविना आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड कैसा फील हो रहा है बताइए आपको बहुत अच्छा फील कर रही हो बहुत एक्साइटमेंट है अभी तो चलिए राउंड की किस तरह की तैयारी आपने की है और की है थोड़ी बहुत मैं थोड़ी काम में भी थे, सो so, बहुत अच्छी कह रही है ऐसे तो। ठीक है तो थीम के अनुसार आप सुनाइए अपना गाना ढूंढला जाए जो मंजिल झुका झुक जाए मिलता है रब का मेरा तेरी किस्मत तू तो बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान तू न जाने आस पास है खुदा तू न जा स पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा खुद पे डाल तू न से से हार कर कहाँ चला रे हथ की लकीर को मुड़ता मर उड़ता तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे के चलता हूं मैं तेरे संग में शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा तब पाए का दर देरा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 खुदा थैंक यू ओके रवीना थैंक यू बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज पसंद आए और आप आगे भी बढ़े ऐसी हमारी शुभकामना है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू सो मच सुन रहे हैं रेडियो मतबा 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड सूरत से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में सूरत का एक ग्रुप हमारे साथ है और चलिए अकी पटेल हमारे साथ हैं अकी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और परफॉर्म कीजिए टीम के अनुसार ओके okay, सर कजरा मोहब्बत वाला अखियों मोह में है सा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में है सा डाला जरे ले ली मेरी जान हायर में तेरे आयो कहा से गोरी आलों में गाल लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरली वाला झुमका बरेली वाला आनों में हैसा डाला झुमकिन ले ली मेरी जान हार में तेरे कुर्बान हार में तेरे कुर्बान हार में तेरे कुर्बान अजरा मोहब्बत वाला अखियो में हैसा डाला अजरन ले ली मेरी जान थैंक यू सर ओके आखिर पटेल बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है। आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद और आगे आगे भी भी आप बड़े साई करें ऐसी शुभकामना करता हूँ थैंक यू सो मच हैव नाइस डे सर नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी पर नमस्कार आप सुन रहे रहे हैं हैं पर तरंग डिजिटल का सेकेंड का राउंड ऑडिशन प्रिंस प्रिंस हमारे साथ है आपका बहुत-बहुत स्वागत और कैसा फील कर बताइए बस सर एक्साइटेड मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सा नर्वस भी हूं। ओके। <laughs> आप का जो थीम है उस अनुसार वो पेश करना चाहूंगा सिंगर है शंकर महादेवन जी mm. हाँ यही रस्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है हा यही सपना है तेरा तूने पहचाना है हा यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है तुझे अब ये दिखाना है को आंधिया या जमीन और आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है hmm. मुश्किल कोई आ जाए तो कोई कर तो ताकत कोई दिख तो तूफान कोई मंडराए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो बरसे चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग बरसे चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है हाँ यही रास्ता है तेरा तूने पब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आ या जमीन और आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ओके स्मित प्रिंस बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है मोटिवेशनल सॉन्ग आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आगे भी आप क्वालिफाई करें ऐसी हम शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू हैव थैंक यू है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड का ऑडिशन सूरत का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी मेरे साथ प्राची महेश्वरी हमारे साथ हैं उनसे बातें करेंगे सेकेंड राउंड में आ रही है क्वालिफाई हुआ है लेकिन तबीयत ठीक नहीं उनका फिर भी चले कोशिश करते हैं उनको सुनते हैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में थैंक यू सर तेना दीप सदा जलते रहे तेरे रह तेराम है प्रभु दीप सदा जलते रहे जलते रहे जलते रहे, जलते रहे। दीप सदा जल ओके okay, प्राची महेश्वरी बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें एंड टेक केयर ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग का सेकंड राउंड आप सुन रहे हैं अभी हमारे साथ प्रशांत सिंह हमारे साथ हैं प्रशांत आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है एक अकेला ही रहा असमस्त का धीरा ओ राही ओ राही तू रोशनी का पाही राही और राही तू रोशनी का पाही तू जो चले तो राह बनेगी ख्वाबों से तेरे ख्वाबरे दु सजेगी रही तू तो रोशनी का सिपाही चल उठ बुड़ बक जाग तरा चल अपना रास्ता बना मुस्कुरा के तू जिंदगी का जश्न मना बदलेगा खुद को तो ही बदलेगा ये जहा तुझे शुरू होगी आगे की दात चिंगारी होगी तो आज जगेगी चिंगारी होगी तो आज जगेगी चल रही रही चले चले रही रही चले चले राही राही राही चले राही राही ओ राही ओ राही का का थैंक यू सो ओके प्रशांत थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड आगे भी आप क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड आप सुनाए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत सारे बच्चे जो है अपनी तैयारी के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं हम करेंगे। और किशन चौधरी कि आपको कैसा लग रहा है, सेकंड में बहुत अच्छा फील हो रहा है सर सेकेंड राउंड में मैं आया हूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे जैसे सिंगरों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है की अपनी आवाज और थैंक यू सो मच आपको भी की Uh, हमें आप इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ओके किशन बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड मैं चाहूंगा कि थीम के अनुसार आप अपना दी बेस्ट हमें सुनाइए। थैंक यू सर मैं uh, पूर्णा मूवी का गाना गा रहा हूँ कुछ पर्वत हिलाए hmm? वो तूफान क्या चट्टान जिसको मोड़ दे वो उड़ान क्या जो ऊंचाई पे दम तोड़ दे खुद पे भरोसा रखना तुझे जीते जी नहीं है रुकना तुझे इतिहास है लिखना तुझे कुछ पर्वत हिलाए तो बात है कुछ पर्वत हिलाए तो बात है सोना है तू तब कर जो जगमगाएगा नामुमकिन को जो मुमकिन करके दिखाएगा तुझको को निभाला है, लड़ने को तू तैयार है कुछ पर हिलाए, तो बात है कुछ पर वत हिलाए तो बात है थैंक यू ओके किशन चौधरी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है मोटिवेशनल गीत तो चलिए हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू हाय आई एम प्रियंका चोपड़ा एंड आई एम ब्लेस्ड टू शेयर एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स आई जस्ट वंडर यू नो द द लव ट्रस्ट With that same love and trust, well, that's what the Brahmakumari's teach you to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love. Namaskar, आप सुन रहे हैं रेडीमॉड बन 90.4 फिम पर तरंग डिजिटल संगीत कंपटीशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और सूरत का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है. आइए उनसे बात करते हैं हरमीत कौर आपको कैसा फील हो रहा है सेकेंड राउंड में आकर और किस तरह की तैयारी आपने की है थोड़ा सा बताइए फीलिंग एक्साइटेड एंड मोटिवेशनल है तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू चूज फॉर योर राउंड बट आई हैव प्रिपेयर्ड होपफुली ऑल लिसनर्स मैं चाहूंगा कि आप अपना परफॉर्मेंस दी okay. कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछता ना फिर पछता कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े ना फिर पछताना पढ़े ना फिर पछता एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना पड़ेगा मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो मन में और के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ निंदा करता है जो तुम्हारे अपना उसे बनाओ आंखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख झुकाना पड़े जो आँख झुकाना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो थैंक यू ओके हरमीत बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा तो चलिए ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड आप सुनाए हैं रिमोल वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो कार आप सुन रहे हैं तो आइए अभी हमारे बीच में हमारे साथ तो वर्षा आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड सेकेंड राउंड में आकर आपको कैसा फील हो रहा है क्या तैयारी किया है बताइए गुड मॉर्निंग ऑल मैं वर्षा हूँ और आज जो है हमने थीम है मतलब मोटिवेशन गाने के ऊपर हमने परफॉर्म करने वाले यहाँ पे तो उसी के ऊपर आज मैं गाना गाने वाली हूँ आपको पसंद आए। ओके स्वागत है आपका एंड पर मेरी मैया किसी के सर का नाम में नैया पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, हो हो कल बाबा की उंगली को थामे चली थी कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी अम्मा तेरे घरों घर आऊंगी जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं जिसको दौलत से ज्यादा मैं पाई नहीं ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं ना कहने का सुन लो मोहरत यही अकेले चलूंगी मत से मिलोंगे अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया बोझ नहीं मैं किसी के सर का नाम मझदार में नैया पतवार बनूंगी से रु अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो पर मुझे क्या बेचेगा रुपया थैंक यू ओके वर्षा ऑल द बेस्ट बहुत ही प्यारा सा गीत आपने मोटिवेशन सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे क्वालीफाई करें थैंक यू आप हैं रेडियो 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुना हैं और बात ये अच्छा लग रहा है एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं चाहूंगा अच्छा कि जो भी आवाज आपको अच्छी लगे उसके लिए आपको मैसेज जरूर करना है नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं नाइन्टी पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं अभी और सूरत का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो अभी हमारे साथ में है कृष्णा उमरीगर आपका बहुत बहुत स्वागत है और किस तरह की सेकेंड राउंड की तैयारी आपने की है थोड़ा सा बताइए वैसे तो कुछ तैयारी में है नहीं बस करती रहती हूँ थोड़ा बहुत ओके स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल दूजे के होठों को देकर अपने ही। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से लो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला। अनोने पथ में काटे लाख बिछाए होने तो फिर भी यार मिलाए पथ में कांटे लाख बिछाए होने तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला को घबराए तरमपम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दूर एक दिन बिक जाएगा के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ला ला ला ला ला हमारा ओके okay, कृष्णा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है अर्शा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालीफाई करें ऐसी हमारी शुभकामना है ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू का गीत है वो से हर दिल को भर देगा जिंदगी का गीत आज भी है हंस के उस पार जा पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है सजेगा थैंक यू ओके okay, सरोज पटेल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आइए आगे बढ़ते हैं बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो है आज इस कंपटीशन में आ रहे हैं और अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे कंपटीशन का सेकंड राउंड आप सुन रहे हैं आजाद सैयद हमारे साथ है आजाद अपना परफॉर्मेंस सुनाइए थीम के अनुसार स्वागत है आप जी सर। ये कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या बदला साहिल तो क्या तलहाए दिल तो क्या हो ये हौसला कैसे झुके राह पे काटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम छुपा ले सूरज मगर रात कोई दिन ढलना ही है रुत टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी ये हासला कैसे जुके? ये कैसे थैंक यू ओके आजाद okay, सैयद बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ओके थैंक यू सो मच ऑल देश We'll never be the same. एफएम तरंग शिल्पा बहुत बहुत स्वागत है सेकंड के में। और मैं चाहूंगा की आपको कैसा फील हो रहा है और किस तरह की तैयारी आपने की है बताइए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और काफी अच्छा फील हो रहा है ओके ऑल द बेस्ट एंड अपना परफॉर्मेंस सुनाइए, स्वागत है एक प्यार का ना घुमा है मुझों की राछ भी नहीं खोना है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना जाना है दो के जीवन से एक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 नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 फोर एफ राउंड का ऑडिशन चल रहा है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का और हमारे साथ अभी मनीष सिंह है मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है लेंगे रिश्तों का माझा, हाँ माझा। ओ, बर्फीली आगला सा देखेंगे हम कल का चेहरा हो पथरी सीने में उबला सा देखेंगे हम लावा गहरा अगन लगी लगन लगी टूटे ना टूटे ना जस्बा ये टूटे ना अगन लगी लगन लगी कल क्या होगा किसको है परवाह ओ बिस्सरे यारों को भुला लेंगे कल को अंबर भी सजा देंगे ओ हो है जज्बा सुलझा लेंगे उजे रिश्तों का माजाल हा माजाल ओके okay, मनीष बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए आप आगे भी क्वालीफाई करें ऑल द बेस्ट फॉर माय साइड थैंक यू थैंक यू डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सिमरन कारला हमारे साथ हैं तो आइए आपका सेकेंड राउंड का ऑडिशन के लिए आप जिस तरह से थीम दिया गया है उस अनुसार अपना आशा है, आशा है, आशा है, आशा है। कुछ पाने की Aashay, aashay, aashay. Banu ko chhi, manzil ko chhi ne. Aashnaay, na the se mujhka tu, aur hi ho teri har dua, aashay. नहीं कुछ नहीं कुछ अब गए नहीं कुछ ही नहीं कुछ थैंक यू सिमरनजीत काल Uh, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट रंग